सारे सदानंद यति प्रणीत ऐसे वेदांत तो वेद का अंतर्भाग है वेदांत वेद में एक हजार एक सौ अस्सी है अंतभाग में ज्ञान कांडनिषद है, है तो एक हजार एक सौ अस्सी उपनिषद होनी चाहिए आजकल सो उपलब्ध नहीं है दो अधिक कुछ उपलब्ध है शाखा है एक हजार एक सौ में है एक सौ एक सौ नाम एक, एक हजार और पचास है का. एक सौ नौ कितना हुआ एक सौ तीस एक हजार सामवेद में एक हजार एक सौ तीस और पचास है अथर्वेद तो में एक हजार एक सौ अस्सी है शाखा प्रत्येक शाखा में एक एक उपनिषद वेद के वेदांत दर्शन है, है, है व्यास जी के द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्र भी वेदांत दर्शन है न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा छे दर्शन है तो उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहते हैं दर्शन में वो छह सूत्र शास्त्र है उसका यह है प्रकरण ग्रंथ अभी शास्त्र प्रकरण के लक्षण बताएंगे पहले मंगलाचरण करते हैं अखंडम सच्चिदांदम अवांग मनस गोचरम अखंडम सच्चिदान अवागमन सगोचरम आत्मन अखिलाधारम अभीष्ट सिद्ध आश्रय आश्रय ये सदा देती कहते जो अखंड निर्भेद वस्तु है अविदम खंडेदरिर्भेदे सच्चिद सच्चिदानंदम ब्रह्म का स्वरूपे सदूपे सदुवसमेद्रसित चिदे ज्ञानस्वूप सत्यम ज्ञानमन ब्रह्म आनंदूप ब्रह्मे भी ज्ञान ब्रह्म का सच्चिद आनंद हे शुद्धब्रह्मस्वरूप अखंड हे अवांग मनसगोचर वांग मन वा मन वांग मनस्य में गया अचतुर विचतुर से समासंत वांग मन सो गोचरम वांग मन सोचर न वांग मनस्य गोचरम इत अवांग मन से गोचरम वाणी मन का विषय नहीं वाणी मन दोनों का विषय नहीं ब्रह्म है शब्द का विषय नहीं मन का विषय नहीं किसी इंद्र का विषय नहीं है जो सच्चिदानंद ब्रह्म है अखंड वही आत्मा है अखिलाधारम अखिलस्य जगत आधारम संपूर्ण आकाश आदि प्रपंच का आधार है यह आकाश आदिपत्ति तस्मा तस्मात्मा आकाश संभुत इत्यादि वाक्य है आकाश आदि का आधार है आत्मा अखिलाधारम आश्रय उनका आश्रय करता हूँ उनके एकत्व तो ना निश्चय करता हूँ जानता हूँ अथ तो आश्रय करता हूँ किसे अभिष्ट सिद्धि अभिष्ट इष्ट की सिद्धि के लिए ऐसे अभीष्टता तो है मुख्य के लिए मुख्य यहाँ ग्रंथ रचना करते ग्रंथकार तो ग्रंथ की समाप्ति के लिए निर्विघ्न परिसयन प्रचार विस्तार हो इसके लिए आश्रय करता हूँ उसमें जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वही आत्मा है आश्रीक अहमस्में एक तो जानमी एक तो निश्चय करता हूँ एक स्मरणा कव विमलाचरण दूसरा श्लोक भानतः गुरु गुरुनाराध्य वेदारक्षेयता मीद अर्थत् अदयान गुरुजी का नाम अदयानंद कवल शब्दसने अर्थ तो अर्थ भी अदयच अनंदे अदयानंदनंदे अदयूपे आनंद अद्वैकेश अतिभा आत्मनः तस्य यस्त आत्मन स आत्मा अतीत भान साक्षात्कार आत्मसाक्षात्कारातीत अतीत यतः सात तद्ब्रह्म यहाँ तस्य अतीतद्वैत तस्ात्कार ब्रह्म साक्षात्कार तस्मात अतिथानत अति अद्वित्व भानत अतिथत हो गया ब्रह्म अथवा आत्मा उसके भाने अपरुष साक्षात्कार से ब्रह्म के साक्षात्कार करने से ब्रह्म वेद ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं ब्रह्म साक्षात्कार करने से स्वयं आनंद रूप और अद्वै भी क्योंकि ब्रह्म अद्वै इसलिए अद्वैच स्व आनंद अर्थ से भी नाम तो अद्वान गुरु जी का अर्थ से भी क्योंकि उसके साक्षात कर से से भी है। में आराध्य नमस्कार आदि करके पूजा करके वेदांत सारम यथा वक्षे यथामति वक्षे कहूंगा यथाम यथाम अभ्यम भी होते समीप समृद्धि सूत्र होता है बुद्धि के समास बखी। के के अनुसार अभी सारम सार को, को में करने पश्चात इसमें ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय कहते हैं एक ग्रंथ में होते अनुबंध चार अनुबंध चतुष्ट सम्बन्ध अधिकारी च विषय प्रयोजन अधिकारीच संबंधस् संबंध अषय प्रयोजन संबंधा बिनाते ग्रदुंधम बिना मंगल बिना नव शस्यते ग्रंथ प्रशस्त नहीं होता है ग्रंथ के आदि में ये कहना चाहिए अनुबंध चतुष्टय और मंगलाचरण भी होना चाहिए मंगलाचरण तो हो गया अनुबंध चतुष्टय कहेंगे संबंधस्य संबंधस्य अधिकार संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन ये चार ही अनुबंध है उसका नाम अनुबंध हुआ अनुकार पश्चात बदनाति अनुबंध पश्चात क्या स्वज्ञानम अनुब्नाति ग्रंथ अध्ययन प्रयोजयती तो अनुबंध अनुबंध के ज्ञान होने पर वह अनुबंध ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्त कराता है अनुकात पश्चात अनुबंध के ज्ञान होने के पश्चात वह अनुबंध क्या करता है बदनाती अध्ययने प्रेरित प्रयोजयती ग्रंथ अध्ययन में प्रेरक होने से अनुबंध कहा अनुबंध चतुष्ट के ज्ञान होने पर ग्रंथ अध्ययन में प्रवृति होती है क्योंकि ग्रंथ में विषय क्या है प्रयोजन है क्या अधिकारी कौन है निश्चय होने पर जब देखते कि ये विषय है प्रयोजन है हमको चाहिए तो ग्रंथाध्यन में प्रवृत्ति होगी ग्रंथाध्यन में प्रवृत्ति का प्रयोजक हो गया अनुबंध का ज्ञान अनुबंध का ज्ञान हुआ ग्रंथाध्यन में प्रवृत्ति के प्रति कारण ग्रंथाध्यन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान हो गया अनुबंध ज्ञान अनुबंध ज्ञान का विषय कौन होगा अनुबंध ही होगा ग्रंथाध्यन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म अनुबंधत्म यह अनुबंध का लक्षण हो गया ग्रंथाध्यन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म ग्रंथाध्यन में प्रवृत्ति होगी प्रवृति का प्रयोजक है अनुबंध ज्ञान ग्रंथाध्ययन प्रवृति का प्रयोजक जो ज्ञान है उसका भी सही तो तो अनुबंध उसमें विषयत्व रहेगा वो अनुबंध के ग्रंथाध्यन प्रवृति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंध सम विषय प्रयोजन ये चार अनुबंध ये चार का ज्ञान होने पर ग्रंथाध्यन में प्रवृत्ति होती है इसलिए अनुबंध चतुष्टय कहने के लिए पहले यहाँ आरंभ करते है वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी वेदांत क्या है वेदांतो नाम उपनिषद उपनिषद ही प्रमाण है उसको वेदांत कहते हैं कहीं कहीं से करते उपनिषद प्रमाणम यत्र ऐसे यदि समास करेंगे तो वेदांत तो पुलिंग होने से उपनिषद प्रमाण हो होना चाहिए ग्रंथ में उपनिषद प्रमाणम सब ग्रंथ में ना उपनिषद प्रमाणम इसलिए उपनिषद प्रमाणम प्रमाण करके बहुबरी करेंगे तो उपनिषद प्रमाण कहना चाहिए वेदांत वेदांत तो उपनिषद ही प्रमाण है ही है वही और तद उपकारिणी शारीरिक सूत्राधि उपनिषद है प्रमाण उसको उपकार करने वाले उपकारिणी उपकार करने वाले ब्रह्म सूत्र है ब्रह्म सूत्र आदि से उनकी व्याख्या तत्पर का ग्रंथ ये सभी वेदांत वेदांत शारीरिक सूत्र का ये उपकार क्योंकि उपनिषद में विभिन्न स्थल में ज्ञान प्रकरण में बहुत वाक्य है ऐसे ऊपर ऊपर से विचार के बिना दिखते हैं तो परस्पर कहीं विरुद्ध लगता है कहीं कुछ शब्द कहा गया कहीं ब्रह्म के स्थान पर आकाश शब्द कह दिया कहीं प्राण कह दिया कहीं जगत की उत्पत्ति आकाश से कहीं जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से कहीं जगत विद्य आत्मा से कहीं प्राण से विभिन्न प्रकार से कही गई तो उसमें संशय होता है वाक्य में परस्पर उपनिषद वाक्य में तो उन संशय को निराकरण करने के लिए व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया जिसको वेदांत शास्त्र वेदांत दर्शन कहते हैं उसको कहते हैं शारीरिक सूत्र शरीर शब्द ही उसमें कुत्सित अर्थ में कृत्य कर देंगे शरीर में शरीर निकृष्ट है दुर्गंध युक्त है, है शरीरा शरीरा शरीर में शारीरकम तत्र भव शरीर के होने वाला जीव है शारीरक तद का निर्णय करने वाला सूत्रों को शारीरिक सूत्र शरीर के भव है शारीरकम तत्र भव अन्न करके के सार्थे बुद्धि होने पर शारीरकम बन जाएगा यह अपना ही है शारीरक उसका बोधक सूत्र को शारीरिक सूत्र कहा गया देह को उत तो कहा गया अत्यंत मलिन देह सबसे मलिन है देह अत्यंत असुचि आत्मा है दे अत्यंत निर्मल आत्मा अत्यंत निर्मल है और दोनों के भेद जय समझ ले, लेरम ज्ञातवा कस्य शौचम विधियते दोनों के अंतर समझ लिया तो किस किसुद्धिकरण है आत्मा तो अत्यंत शुद्ध है उसकी शुद्धि नहीं होगी अत्यंत अशुद्ध है उसकी शुद्धि नहीं होगी ये ज्ञान विवेक होने के बाद के लिए गया। नहीं गया इसे से कुछ अर्थ में, में क्रत्य होता है शारीरक शारीरक भावित शारीरिक जीवात्मा ब्रह्म उसके बोधक सूत्र है ब्रह्म सूत्र शारीरिक सूत्र आदि नहीं ब्रह्म सूत्र आदि से उसकी उनकी व्याख्या अन्य ग्रंथ भी ये है सौ वेदांत उपनिषद प्रमाण उसके उपकार प्रकरण यह जो वेदांत सार ग्रंथ वेदांत शास्त्र का प्रकरण है शास्त्र होता है एक प्रयोजन उपनिब्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम एक प्रयोजन उपनिब्धम एक प्रयोजन संबंधी एक प्रयोजन उपनिब्धम अशेषार्थ का अशेषक उसको कहते शास्त्र एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषाथ प्रतिपादक शास्त्र मुख्य रूप एक प्रयोजन के संबंधी संपूर्ण अर्थ का प्रतिपादक है ब्रह्म सूत्र एक मुख्य प्रयोजन के लिए एक प्रयोजन उपनिब्धम अशेषार्थ मोक्ष का स्वरूप बताएंगे मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का साधन श्रवण मनिधि वेदांत श्रवण करने के लिए अधिकारी ये सब प्रतिपादन होने पर ही शास्त्र होता है एक प्रयोजन निपदम अशेषार्थ प्रतिपादन सर्व अर्थ को प्रतिपादक होता है हाँ शास्त्र कहा जाएगा ब्रह्म सूत्र शास्त्र है मुख्य प्रयोजन के लिए साधन फल विचार प्रमाण विचार साधन चतुष्टय अधिकारी ये सब का विचार किया गया शास्त्र है और यह है प्रकरण वेदांत वेदांतार है ऐसे छोटे छोटे प्रकरण है प्रकरण के लिए कहते हैं ये शास्त्रीय का देश शास्त्रीय का देश संबद्ध शास्त्र कार्यारे स्थितम आहु प्रकर नाम ग्रंथ भेदम विपस्त इस लोके में शास्त्रीय देश शास्त्र के एक देश में संबद्ध हो शास्त्र तो शास्त्रास्त्र प्रतिपादक के, के लिए उसका एक देश संबद्ध हो शास्त्रीय के देश संबद्ध शास्त्र कार्यांतर स्थितम शास्त्र का जो कार्य उसके मध्य में स्थित उसमें कुछ कार्य करेगा संपूर्ण शास्त्र का बहुत कार्य है एक प्रयोजन उपनीत अशेषास्त्र प्रतिपादक शास्त्र प्रकरण उसके एक अंश को कहने वाला है शास्त्र शास्त्र एक संप, के एक देश में हो, ऐसे करेंगे उपासनादि का विशेष इसमें उपासना तो एक प्रयोजन उपनिब्देषार्थ प्रतिबादक शास्त्र हो गया उसका एक देश में संबंध हो प्रकरण शास्त्र एक देश संबद्ध शास्त्र कार्यांतर स्थितम आहु प्रकरण नाम, नाम ग्रंथ भेद ग्रंथ विशेष को कहते है जो ग्रंथ विशेष शास्त्र के एक देश में संबद्ध हो और शास्त्र के कार्य के अंतर्गत कुछ कार्य का बताए उसको प्रकरण कहते हैं शास्त्र का जो अनुबंध होगा प्रकरण का वही अनुबंध है चतुश्रेय ये कहते हैं यहाँ ग्रंथकार अस्य वेदांत प्रकरण अस्य ग्रंथस्य सारंथस ग्रंथस्य वेदांतसार नामक जो अभी ग्रंथ है ये वेदांत का प्रकरण है वेदांत का प्रकरण है प्रकरण होने के कारण इसका अनुबंध निर्णय अलग से करना जरूरत नहीं है ये शास्त्र का जो अनुबंध है वही अनुबंध इसी का भी है इसलिए तदयीरे अनुबंध तिदेर तदयी शास्त्रीय शास्त्र के जो अनुबंध है ब्रह्म सूत्र के लिए जो संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन है वही अनुबंध भी उनके द्वारा ही इसी का सिद्धि हो जाएगी इसका का वही अनुबंध है शास्त्र का जो विषय है इसका वही विषय है विषय है के संबंध एक है अधिकारी है प्रयोजन भी सब होने से नृथक आलोचनिया अनुबंधा पृथक न आलोचनिया पृथक उनके आलोचना विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो ब्रह्म सूत्र के अनुबंध है वही इनके भी अनुबंध है तो वहाँ ब्रह्म सूत्र का जो विषय है इसका भी वही विषय अभी विषय आदि बताएंगे वो जो उसका अनुबंध है वही इसका है। अनुबंध है इतने कह दिया तुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन अनुबंध कह दिया अनुबंध है हो गया पहले अधिकारी अनुबंधनाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजना अधिकारी ग्रंथ का विषय है विषय तो है ब्रह्म जीव ब्रह्म के ऐक्य है इसमें विषय आगे कहेंगे इसमें मूल में आएगा अनुबंध स्वयं आगे कहेंगे जीव ब्रह्म ऐक्य है विषय है संबंध है ग्रंथ के साथ विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव ग्रंथ होता प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य। है प्रतिपादक अर्थ होगा प्रतिपाद्य प्रयोजन है मुख्य अज्ञान निवृत्ति और अधिकारी है मुमुख्य अधिकारी है। तो इसके लिए आगे स्पष्ट कहेंगे तो अनुबंधों का अर्थ कर अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन धिवत वेद, आपात तो अगत अखिल वेदारतरे वा काम्य निषिद्धवर्जन पुरस्तिकायश्चितखिल कलम सतया निताल स्वात साधन चतुर्थ संपन्न है प्रमाता ये अधिकारी हुआ सातुश संपन्न अधिकारी ब्रह्मसूत्र में भी का अधिकारी अधिकारी है तो ये प्रकरण होने साधन संपन्न कैसे होता है विधिवत अधित विधि पूर्वक गुरुकुल वेद का अध्ययन जिसने किया है वेद और वेदांग वेदिक शिक्षा कल्प व्याकरण निरूत छ्योतिषेद बेद का अध्ययन किया है, विधिवत विधिवत विधिवत भाव, हैंग तेद वेदांगदांग विधिपूर्वक अध्ययन करने से आपात तो अधिकत तो अक्षार्थो आपात तो विचार तो के बिना सामान्य रूप से संपूर्ण वेदार्थों को जिसने समझ लिया अधिक वेद अध्ययन करता है वेदांक अध्ययन किया है तो अर्थ ज्ञान है सामान्य रूप से ज्ञान है साक्षात्कार नहीं होगा आपात तो विचार तो के बिना सामान्य रूप कुछ विचार करता है सामान्य वेद वेदार्थ ज्ञान होगा तो और वेदार्थ ज्ञान होने के पर भी इतने मात्र से अधिकार नहीं है अस्मिन् अस्म जन्म जन्मतरे व काम्य निषिधवर्जन पुरस्तिकायसना अनुष्ठान निर्गत निखिलयात होता है मन है यन अत्यंत शुद्ध है चित्तशुद्ध हो चित्तशुद्ध कैसे होता है निर्गत निखिल कलमसतया संपूर्ण कर्म कलमश पाप नष्ट हो जाता है पाप कम हो जाता है नष्ट कैसे होता है इसी जन्म में हो अथवा इसके पहले बहुत जन्म में जन्मांतरेगा कोई आवश्यक नहीं इसी जन्म में ही कर्म उपासना करने पर अंत कोण शुद्ध होगा इस जन्म में करने पर तो होगा किंतु इसी जन्म में ही करना पड़ेगा इसे कोई आवश्यक नहीं इसके पहले अनाधिकाल से बहु जन्म हो गयी बहु जन्म में बहुत कर्म उपासना साधन अनुष्ठान किया गया है तो इश्क़ इसका किसकी ने पुरोजन ने बहुत किया है अंतकोण अत्यंत शुद्ध है अंतकरण शुद्धि का यह चिन्ह है दृढ़ वैराग्य संसार से वैराग्य जन्म से किसको वैराग्य होता है वैराग्य अधिक है तो अंतकोण शुद्ध है वैराग्य नहीं तो अंतकोण में शुद्धि नहीं हुई तो किसी का ऐसे अत्यंत वैराग्य होने से अंतकोण शुद्ध है सुरु से वैराग्य होता है पूर्वजन्म कर्म के द्वारा कोई पूर्व में कुछ क्या इस जन्म में कुछ भी करता है इसलिए कहते निषिद्ध वर्जन पुरस्कार निषिद्ध कर्म करेंगे तो पाप होगा अनकादि जाइए काम्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग आदि प्राप्त करेगा वो अंत कोण शुद्धि का कारण नहीं होते है निषिद्ध कर्म से तो पाप होगा और काम्य कर्म करने पर अंत कोण शुद्ध नहीं होता है कामना से जब भी कर्म करेंगे कामना का फल मिल जाएगा अंत कोण शुद्धि का साधन नहीं है अंत कोण शुद्धि का साधन है निशिद कर्म छोड़ दे और कामना रहित तो कर्म करे नित्य निमिति का कर्म करे यदि काम्य कर्म भी करे कामना रहित हो कर वो निष्काम कर्म हो गया तब तो अंत शुद्ध होता है कर्म अशुक्ल कृष्ण योगी त्रिविधम इतर ऐसा में कहा गया है योगियों का कर्म है अशुक्ला कृष्ण शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं शुक्ल होता पुण्य कर्म सर्गादि प्रापक कृष्ण होता पाप कर्म नरक प्रापक ये अशुक्ला कृष्ण योगियों का कर्म ना शुक्ल है ना कृष्ण है पुण्य कर्म स्वर्ग जनक नहीं पाप कर्म नरक जनक नहीं ऐसा कर्म है योग्यो का अंत कर लिए साधन है त्रिविधम इतरे शाम अज्ञानियों का कर्म तीन प्रकार है पुण्य पाप और मिश्र पुण्य कर्म स्वर्ग प्राप्त है और जो मुमुक्षु है वही कर्म करना चाहिए जो ज्ञान का साधन हो इसलिए कहा काम्य निषिध वर्जन पुरस्म काम्य निषिध त्याग पूर्वक काम्य कर्म करता रहेगा तो पुण्य तो करेगा तो किन्तु स्वर्गादि प्राप्त तो करेगा तो उसकी जिज्ञासा ही नहीं होगी मुख्य तो नहीं होगा वेदांत तो समण करने का अधिकारी नहीं है ज्ञान कैसे होगा इसलिए काम्य कर्म निश्चित कर्म को पूरा त्याग करके क्या करेगा नित्य नैमित्तिक, कर प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान है ना नित्य कर्म कुछ नित्य कर्म है कुछ नैमित्तिक का है कुछ प्रायश्चित है नित्य कर्म है जो कर्म अवश्य करने के लिए संध्या बंदना कहा गया और नैमित कर्म से हम आगे बताएंगे कुछ नैमित कर्म ही वही सना द्वादश कपालम निरूपित पुत्र जाते पुत्री आ गई पिता का पुत्र हुआ तो कुछ कर्म करे ग्रहण आदि में कुछ कर्म किया जाता है किसी निमित्त को लेकर के नैमित का कर्म होता है और प्रायश्चित कोई पाप कर्म किया तो उसके लिए कुछ प्रायश्चित विधान किया गया और कुछ उपासना करने के लिए कहा गया इनके अनुष्ठान करने पर ही अंत शुद्ध होता है नित्य नैमित प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान के द्वारा नि, निर्गत निखिल समाप्त से ऐसा गया है पाप कर्म बहुत पर ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान क्या का साधन वैराग्य ये भी नहीं होते हैं पाप कर्म क्षय होने पर ही ज्ञान होता है ये पुण्य कर्म यह कर्म निष्काम कर्म निर्म उपासना पाप कर्म क्षय होते कम होते हैं धर्म अधिक होता है तो साधन चतुष्ट होता है तब अधिकारी होता है नितांत निर्मल शांत शांत अंत अत्यंत निर्मल हो जाएगा जब पाप कम हो जाते नष्ट होता है तभी साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता ही अधिकारी है साधन चतुष्ट तत्वोध में आया इसे हम भी कहेंगे विवेक वैराग्य समाधि सर्व मुख्य चार साधन युक्त ही प्रमाता ये अधिकारी है वेदांत श्रवण करने के लिए क्योंकि अनुबंध में पहले अधिकारी है अधिकारी संबंध कहेंगे अधिकारी पहले कहा इसमें काम्य निश्चित वर्जन पुरस्कार कहा है उसके स्पष्ट करते काम्य कर्म कौन है कामयानी स्वर्गादिष्ट साधना ज्योतिषमादिनी स्वर्गाष्ट है स्वर्ग है सुख विशेष इष्ट सब, सब सुख चाहते है सुख का साधन है कर्म, आग कर्म है कर्म है। कर्म ग्रस्तम ज्योतिषुखे नुखे नीश्रित नहीं हो युखन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनातरम अनंतर ग्रस्त नहीं होता है उसको ग्रास नहीं करता नष्ट नहीं होता है कोई दुख ग्रास नहीं करता है यन्न अनंतरम तुरंत नष्ट नहीं होता है अभिलाषोपनीतम च इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाएगा यहाँ कोई चीज इच्छा हुई तो, तो उसके लिए प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है स्वर्ग में जो आपकी खाने की इच्छा हुई इच्छा मात्र से वस्तु सामने अभिलाष उपनीतम च नित्य संगीता सुनने की तो इच्छा हुई करते ही संगीत सामने शुरू हो गया अभिलाष उपनीतम चम सदास्पद तत्पदम पदम सर्ग पद का स्थल यही है सुख विशेष इष्ट होता है उसके साधन केवल स्वर्ग नहीं जैसे स्वर्ग इष्ट है काम्य है कामना का विषय है पशु पुत्र धन ख्याति ये सब इष्ट है उनका साधन सब कर्म है शास्त्र में वेद में उनका साधन कर्म को होते काम्य कर्म स्वर्ग आदि इसलिए दिया स्वर्ग आदि से पशु पुत्र जैसा आदि ये सब इष्ट है उनका साधन सब हो गया काम्य कामना से किसी फल कामना से कर्म करते हैं वो काम्य कर्म है अनिश्चिध कर्म है जिनका निषेध किया गया मा हिंसा सर्वाभूत हिंसा का निषेध किया गया हिंसा करने से नरक आदि प्राप्त करेगा नरक आदि अनिष्ट साधन नरक आदि अनिष्ट है नरक आदि से नीचे जीवनी अनिष्ट साधन है ब्राह्मण हनना आदि नहीं ब्राह्मण न हंतव्य ब्राह्मण हनन कष्ट देना ब्राह्मण को ये सब अनिष्ट साधन है निश्चित कर्म निश्चित कर्म करेगा तो पाप होगा नरक जाएगा नीचे जीवनी को प्राप्त करेगा आगे वेदांत तो श्रवण करने के लिए अधिकार नहीं होगा इसलिए काम में निश्चिध को त्याग करके नित्य निमिति को करें। क्या है अकरण प्रत्यवाय साधनानि संध्या बंधनादिनी नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय का जनक ही पाप जनक होते हैं संध्या बंदन संध्या बंदनादि कर्म नित्य कर्म ही करना पड़ता है नैमित्य कर्म है पुत्र जन्मादि अनुबंधि जातिष्ट आदिनी पुत्र जन्म के अनुबंध पश्चात करने में करते हैं वैशान कपाल निरूपित पुत्र जाते से कहा गया ये कर्म है इस नैमितिपक्ष कुछ प्राय प्रा पाप का पापं पापं तस्य हो गया पाप चित्त शोधन पाप का शोधन के लिए किल कर्मचित पाप निवृत्ति साधन चांद्रद्रत उपासनानी उपासना उपासन विभिन्न भी प्रकार है सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिलय विद्यादि सगुण ब्रह्म को विषय करने वाले मानस व्यापार उपासना है मन के द्वारा होता है ज्ञान बुद्धि के स्तर पर है मन के द्वारा चिंतन होता है ध्यान उपासना सगुण ब्रह्म का उपासना सगुण ब्रह्म में शांडिलय विद्यादि उपनिषद में विद्या है सगुण ब्रह्म के सत्य काम सत्य संकल्प सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान उसमें जो नहीं करते प्रतीक उपासना करते आदित्य ब्रह्म मनो ब्रह्म मनो मनोब्रह्म उपासित आकाश ब्रह्म ये सब प्रतीक है सारग्राम में विष्णु उपासना नरमेदला में शिव उपासना यह सब प्रतीक है विभिन्न प्रकार उपासना व्रत आदि जितने प्रसिद्ध है अंतकरण शुद्धि के लिए ये साधन है एक नित्यादि बुद्धि शुद्धि परमं प्रयोजन नित्यादि कर्म का मूल प्रयोजन परम प्रयोजन क्या अंतकोण शुद्धि नित्य नैमित प्रायश्चित तो उपासना आदि सब का है परम प्रयोजन है अंतकोण की शुद्धि बुद्धिशुद्धि है उपासनाम तो चित्त एकाग्रम कर्म का तो प्रयोजन हो गया बुद्धि बुद्धिशुद्धि उपासने के द्वारा चित्त की एकाग्रता होती है उपासना करने से ध्यान करने से चित्त में एकाग्रता एके एक बुद्धि की शुद्धि और चित्त की एकाग्रता बुद्धि शुद्ध होने के लिए कारम करना है शुद्ध होने पर रजगुण कम हो जाए रहे तो आगे ध्यान कर सकता है और ध्यान अभ्यास करने पर चित्त एकाग्रता होती है। एकम अग्रम एकाग्रम व्यग्रह बाहर विभिन्न चिंतन करता है चित्त का सब आव इधर इधर बहुत चिंतन करता है सब चिंतन छोड़ एक बिंदु का चिंतन करना है ध्यान होता है पहले प्रत्य ध्यान पहले देश अब चित्त से धारणा पहले धारणा देश अब चित्त धारणा किस देश में चित्त को लगाना ये धारणा है एक कहीं भी मन को लगाए बाहर अंदर एक स्थान में लगाए धारणा है, है फिर तत्व प्रत्येक ध्यानम लगातार प्रभावित ध्यान होगा एकाग्र होने पर ही स्थिर रहता है जो है, है, विभिन्न विषय चिंतन करता किसी भी ध्यान नहीं हो पाता चित्त एकाग्र करना पड़ता है उपासने के द्वारा एकाग्र एकाग्र होने से ही वेदांत विचार कर सकता है चित्त में एकाग्रता नहीं हो तो वेदांत विचार करना कठिन है इसलिए वेदांत विचार के पहले उपासने के द्वारा चित्त एकाग्रता की आवश्यकता है पंचोदशी में कहा उपास ब्रह्मशास्त्र चिंतित आ वेदांत तो उपनिषद आदि में भी उपासना इसलिए कही गई उपासना के अत्यंत आवश्यकता है चित्ते यज्ञ न दान तपसा अनाशकना गृहदारणी के वाक्य तो में आया तम एतम आत्मान तम एतम आत्मान वेदानुवचन इसको ब्राह्मणा विविधि वेदित्व तो इच्छा वेदानुवचन वेद का अध्ययन यज्ञ दान, जितने कर्म है सब ज्ञान का साधन है भी भी तो यज्ञ नती यज्ञ नृतीय विभति है यज्ञ है विविध विविधा का साधन तो विविधा में सन इच्छा प्रधान होता है इच्छा सन प्रत्येक इच्छा प्रधान है किन्तु विभिधा का साधन नहीं होकर के मुख्य माना गया वेदन ज्ञान का साधन जिस प्रकार अश्वेन जिगमी सतीमी सति का इच्छति प्रत्यय प्रकृति विचार करेंगे तो सान प्रत्यय है प्रत्यय इच्छा और प्रत्यार से प्रधान होता है इसलिए इच्छा का साधन होना चाहिए किंतु अश्वेन अश्व साधने साधन करण इच्छा का कारण अपितु तो गमन का करना अश्वे न जिगम इतिका तो इच्छति गमन का साधन अश्व है ठीक इसी प्रकार विविध संति में यद्युम इच्छन होने से इच्छा प्रदान है तथा तो विविध भी संत में यज्ञ हो गया वेदन का साधन जैसे है गमन का साधन यज्ञ दान आदि जितने वेदाध्यन आदि दे ज्ञान का साधन है इसी में ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने बनाया सर्वापेक्षा से ज्ञानी श्रुति रो भत इस श्रुति वाक्य लेकर के सर्वेशम आश्रम कर्म अपेक्षा सब कर्म है ज्ञान का साधन है जितने जिस आश्रम में नित्य कर्म जैसे कहा गया वो आश्रम कर्म की अपेक्षा है और जितने कर्म भी काम्य कर्म भी कामना रहित तो करे यज्ञ दान तपादि निष्काम होकर तो सब ज्ञान का साधन है सर्व अपेक्षा यज्ञादि श्रुति है यज्ञ ने विविध संत्यादि श्रुति है उसमें अश्व का हलिशण के लिए भूमि का भूकर्षण के लिए में उपयोग नहीं होने पर भी आकर्षण के लिए का का का उपयोग होता है इसी प्रकार कर्मों साधन साधन में कर्म नहीं होने पर भी ज्ञान का साधन कर्म है जिस प्रकार अश्व का उपयोग भूकर्षण के लिए नहीं होने पर भी रथ आकर्षण के लिए होता है इस प्रकार कर्म का फल मोक्ष नहीं होने पर भी ज्ञान हो सकता है ज्ञान का साधन है देकर के असंतर में बनाया गया ये सब कर्म चित्र के द्वारा के विभिन्न है तपस्या कलमसमती इत्यादि स्मृति में आया तप के द्वारा पाप नाश करता है तपस्या से तपस्या कलमस हंति नित्य नैमित्तिक प्रायसना फलम पितृलोक सत्य प्राप्ति नित्य अन्य आदि का कर्म भी उन कर्मों भी सफल है उनका मुख्य फल शुद्धि मुख्य फल है परम प्रयोजन रवांतर प्रयोजन है पितृलोक सत्य लोको प्राप्ति पितृलोक की प्राप्ति होती कर्म के द्वारा कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक उपासना से देवलोक लोक की प्राप्ति होती है देवलोक में सर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक तक उपासना से प्राप्ति होती है तो ये सब उपासना का फल भी है साधन चतुष्टय में आगे है साधन चतुष्टय, सब को मालूम है साधनि नित्यान विवेक यहा मूत्रार्थ फलभोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व समास करके एक पद कर दिया नित्यान्य वस्तु विवेकूत्र फलभोग विरागश्च समाधि सामदिषटंपत्ति मुं एक पदकृतियाँ मुन नि वस्तु विवेक यहालोक में अमुत्र सर्गलोक में अर्थफलभग विराग हे सामछेपत्ति वो सब इसमें व्याख्या ओ शांति शांति शांति शंकर्य शव बातरायत्र वंदे भगवेश नमः दक्षिणा मूर्त नम ओं